सहनो वो सहनोभन सह वीर कर्वावहै तेजस्वीन तमस्तु मिषा वह ओ शांति शांति शांति, शांति। चंदोग्य उपनिषद की 36वीं कक्षा चंदोग उपनिषद के छठे प्रपाठक को हम लोग देख रहे थे जिसमें श्वेत केतु को उनके पिता उपदेश दे रहे हैं तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, और श्वेत केतु बार बार पूछता जा रहा है कि मेरे को और बताइए मेरे को और बताइए अब ये और बताइए मैं चीज तो वही बता रहे तत्व मसीह उपदेश क्या दे रहे हैं तत्वमसी सैशो अणिमा ए तद आत्म इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेत के ये उपदेश दे रहे? अभी तक दे चुके कई बार और आगे भी उपदेश देंगे वो कब वही उपदेश दे रहे हैं तत्व मसीब वो कह रहा है कि और उपदेश दो वो उपदेश बार बार वही दिए जा रहे हैं तो अंतर क्या आ रहा है अंतिम उपदेश तो एक ही जैसा है आखिरी पंक्तियां भी ये भी और आगे हम देखेंगे उसमें वही वही पंक्तियां बार बार वही प्रवाह आ रहा है वही वही आ रहा है कई बार और आएगा वही लेकिन उस प्रवाह से पहले की जो बातें हैं जो दृष्टांत दिए जा रहे हैं वो अलग अलग है तो इसको यूं समझें वो कह रहा है कि मेरे को और समझाओ उसका मतलब है और तरीके से समझाओ और समझाओ अभी समझ में नहीं आई है बात और बताओ मेरे को बात वही है नई नई बातें नहीं बता रहे बात वही है लेकिन अलग अलग उदाहरणों से उसी को बता रहे अंतिम उपदेश वही होते हुए भी जब किसी को एक बात समझ में नहीं आती है तो वो तो अलग अलग उदाहरण देते हैं एक तो ये तरीका है उसी बात को जो का तो समझा रहे दूसरा उसमें क्या होता है कि उपदेश वही है लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ अलग अलग तरह से बता रहे थोड़ा थोड़ा -थोड़ सा अलग बता रहे दृष्टांत अलग दे रहे हैं तरीका अलग है और कुछ कुछ भिन्नता से बता रहे अंतिम पंक्ति वही लगेगी बार बार वही वही आएगी तो हमने नवे खंड तक देखा था छठे प्रपाठक के नवे खंड तक पीछे देख चुके थे और जो अंतिम उपदेश है वो एक ही जैसा चलेगा उसको कोई ज्यादा व्याख्या की बात नहीं है जो अंतर है भिन्नता है उसको देखते हैं तो दसवें खंड का पहला प्रभाग है इमा सौम्य नद्य प्राच्य संद्यन्ते सोम में ये नदियां कौन सी नदियां प्राच्य नद्या है पूर्व दिशा वाली पूर्व दिशा की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वे पुरस्ता पूर्व की ओर सिंधन करती हैं, गति करती हैं श्रवित होती है पूर्व की तरफ बहने वाली है वो किधर जाती है पूर्व की तरफ जाती है वो भारत की दृष्टि से देख लीजिये या विश्व में कहीं भी देख लीजिए वो कहीं ना कहीं इधर जाएगी पूर्व की तरफ तो जैसे कुछ नदियां पूर्व की तरफ जाती हैं पश्चात प्रतीच्या और पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां पश्चिम दिशा में जो होती हैं उससे संबंधित जो होती है वो पश्चिम की ओर जाती है ता समुद्रात समुद्रम एवा समुद्र से समुद्र को प्राप्त करती है समुद्र से समुद्र ये जो नदियां चल रही हैं ये कैसी समुद्र से समुद्र को प्राप्त कर रही हैं समुद्र को प्राप्त कर रही हैं ये तो समझ में आ जाता है जिन्होंने देखा है कि नदियां समुद्र में जाती हैं ये पता है और जो समुद्र नहीं जानते वो तो उनको कुछ नहीं पता लगता कहीं जा रही हैं भाई बह रही हैं बस कहा जा रही हैं पता नहीं है कहीं जमीन में ही चली जाती होंगी ऐसा कुछ सोच सकते हैं इनको पता है तो समुद्र की तरफ जा रही है लेकिन ये समुद्र से आ रही है ये तो ज्ञान नहीं होता है आकाश से आ रहा है पानी गिर रहा है और नदियां या तो पहाड़ से निकल रही हैं, खेतों से निकल रही हैं, बारिश से निकल, बन रही है ये पता लगता है लेकिन उसी समुद्र से निकली हैं और उसी समुद्र में जा रही है ये सामान्यतः पता नहीं लगता है तो विज्ञान से जान लेते हैं तब पता लगता है कि समुद्र से निकली थी और समुद्र में ही जा रही है अगर ये नमक वाला समुद्र पृथ्वी वाला समुद्र अर्थ लेते हैं तो दूसरा है ये अंतरिक्ष में भी समुद्र है जल का उस समुद्र से आती है जल आता है गिरता है और फिर इस समुद्र में चला जाता है तो समुद्रात समुद्रम एवं अपीयंती समुद्र से समुद्र में ही चली जाती है और फिर होता क्या है वहां तो समुद्र एवं भवंती वो समुद्र ही हो जाती है नदियों का अपना कोई स्वरूप नहीं रहता है समुद्र ही हो जाती है ये उदाहरण बहुत दिया जाता है किसके पक्ष में दिया जाता है अद्वैत के पक्ष में दिया जाता है अद्वैत के पक्ष में दिया जाता है कि जैसे समस्त नदियां समुद्र में चलीन हो जाती हैं और समुद्र ही बन जाती हैं ऐसे ही सब आत्माएं उस ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं ब्रह्म रूप हो जाती हैं, है हा? इसके लिए गृहस्थ के लिए देते हैं वो अलग है। कि सब जैसे गृहस्थ का आश्रय करती हैं सब नदियां जैसे समुद्र में आती हैं बाकी सारे आश्रम गृहस्थी का आश्रय करते हैं उसकी ओर जाते हैं उसके घर में जाते हैं उसे अन्न वस्त्र आदि साधन गृहस्थियों से प्राप्त करते हैं वो एक अलग है ये जो अद्वैत के प्रसंग में ये बहुत कहा जाता है ये अलग नहीं है ये तो सब मिलके उसी में हो जाएंगी जितनी भी आत्माएं हैं वो समुद्र में जाके ब्रह्म के रूप में वहां पर ब्रह्म में विलीन हो जाएंगी जैसे नदियां विलीन हो जाती हैं ये उदाहरण दिया जाता है देखो यही उपनिषद में आ गया तो लगेगा जैसे कि अद्वैत की पुष्टि करने वाले देखिए अगली पंक्ति क्या कह रही है यहां तक तो ठीक है यहां तक तो वो उदाहरण है लेकिन इस उदाहरण को देते हुए कहना क्या चाह रहे वो तो ताह यथा यत्र न विदु ताह यथा वे नदियां जैसे वहां नहीं जानती हैं अस्मि अस्मि मैं यह हूं और मैं यह हूं समुद्र में जाकर के ये नहीं जान पाती हैं कि मैं यह हूं और मैं यह हूं यानी मैं इस नदी का जल हूं और मैं इस नदी का जल हूं वो नदियां नहीं जान पाती हैं अब नदियां तो वैसे भी क्या जानेंगी नदियां तो जड़ हैं जल तो जड़ है लेकिन कथन में हम भी नहीं जान सकते ये इस नदी का जल है ये इस नदी का जल है तत्काल समुद्र में जल आया है तब तो फिर भी थोड़ा कह सकते हैं कि ये यहां से नदी से आ रहे हैं लेकिन बाद में अंदर की तरफ जाएं तो कहां का जल आया हुआ है कुछ पता नहीं लगता हमें पता नहीं लगता यार वो कथन वैसे किया गया है हमें पता नहीं लगता जैसे उन नदियों को पता नहीं लगता है कवि की कल्पना है तो ऐसे ही अब ऐसे ही का तो आगे बताएंगे ये तो हुआ दृष्टांत अभी से दाष्टान्त क्या है समझाना क्या चाहते हैं वो आगे बताएंगे तो उस दृष्टि से अद्वैत वाला दृष्टांत मान लो ये उठाया किसी ने यहां से जैसे ये नदियां समुद्र को प्राप्त करके और उनको पता नहीं रहता हम कहा से आए यानी अभेद हो जाता है उनका समुद्र ही हो जाती है ऐसे सब आत्माएं भी मैं कहा थी किस शरीर में थी नहीं पता अब सब ब्रह्म रूप हो गई लीन हो गई समुद्र रूप हो गई इस रूप में लेते हैं जो ये समझाना चाहते हैं इस दृष्टांत से उससे अद्वैत को वो समझाते हैं प्रस्तुत करते हैं अब यहां क्या समझाया वो देखिए एवं एवं दूसरा प्रभाग देखिए खलु सौम्य इम सर्वा प्रजा सता आगम्य ये सारी प्रजाएं सबसे उस ब्रह्म से आती हुई न विदु ये नहीं जानती हैं सता आग अच्छा महे हम सबसे आ रहे हैं कहा से आ रहे हैं ये नहीं पता है जैसे समुद्र में मिला हुआ जल ये नहीं जानता कि हम कहां से आ रहे हैं ऐसे ये भी नहीं जानते कि हम कहां से आए हैं उस सत से आए हैं कहीं से आए हैं ये उस तरह से अब इस समुद्र वाले दृष्टान को कैसे प्रस्तुत किया जाता है कि जीव पहले अलग अलग थे अब वो ब्रह्म में चले गए हैं ठीक है और यहां क्या है दृष्टांत में उस ब्रह्म से आए हैं और फिर अलग अलग गए और उनको यह नहीं पता है कि हम ब्रह्म से आए हैं ध्यान देना दृष्टान्त और दष्टांत दृष्टान्त में क्या है अनेक एक में परिवर्तित हो गया अनेक नदियां थी और एक समुद्र में बदल गए और दष्टांत में क्या है एक सत ब्रह्म था और उससे अनेक बन गए अलग अलग है ना नदियां अनेक थी और एक बन गया समुद्र ये तो एक बात हो गई तो दाष्टान्त में भी ऐसा होना चाहिए ना कि अनेक थे और अब ब्रह्म बन गए हैं और एक हो गए हैं इन वहां क्या है एक से अनेक निकले ये कथन किया जाता है तो अद्वैतवादी कहेंगे हाँ ब्रह्म से ही सब निकले ये ब्रह्म के ही अंश है अद्वैतवादी ये प्रस्तुत करते हैं एक से ही ये अनेक निकले हैं ठीक है उनका वो एक कथन है लेकिन जो ये कथन है नदियां समुद्र में जाके मिलती है इसकी दृष्टि से वहां क्या कथन होना चाहिए सब आत्माएं जो अलग अलग हैं वो ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है दृष्टांत दृष्टांत में यदि ये अनेक से एक और एक से अनेक होना ये यदि यहां पर होता बताना विधेय यहां पर होता तो एक जैसा होना, दिश्टांत होना चाहिए था दोनों दृष्टान्तों में दृष्टांत और दृष्टांत का साम्य होना चाहिए दृष्टांत दृष्टान्त से शत प्रतिशत मिलता नहीं है ये भी ठीक है लेकिन जो दृष्टांत दिया जा रहा है उसमें कोई ना कोई अंश तो वो होना चाहिए जो दर्ष्टान्त में हो दर्ष्टांत की किसी बात की समानता उसमें अवश्य होनी चाहिए कुछ ना कुछ समानता अवश्य होनी चाहिए तो ये जो आने जाने वाला है ये तो समानता है ही नहीं इसमें ये तो बिल्कुल विपरीत है यहां पर और ऐसा कैसा पीछे था वो मधु वाला मधु वाले में क्या था जैसे कि पिछले प्रवाक में देखो नवा देखो जैसे ये मधुमक्खियां मधु को लेकर के आती हैं, अलग अलग जगह से और वृक्ष में आके सब रस मिल जाते हैं तो वो ये नहीं पता लगा, लगता उनको कि मैं इस वृक्ष का रस हूं मैं इस वृक्ष का रस हूं अनेकों से एक में आए मधु अलग अलग वृक्ष का था पुष्पों का था और एक जगह आके मिल गया और अब उसको पता नहीं है कि मैं किस पुष्प का या किस वृक्ष का हूं कांश हूं वो तो मिल गया बस अब तो मधु ही हो गया ऐसा कैसा वहां नदियों और समुद्र का है अनेक चीजें एक जगह आ गई और उनको ये नहीं पता कि हम कहा से आए ठीक है और उदाहरण फिर आगे क्या दर्शांत में क्या कहा था एवं में खलू सोम प्रजा ये सारी प्रजाएं सती संपत्ति उस परमात्मा में संपन्न हो करके न नहीं जानती हैं सती संपत्तिया महे हम इसके अंदर आ गए हैं अब यहां सब आत्माएं सती संपत्ति संपत्ति यानी एक में उस ब्रह्म में आ गई हैं इतने वंश में तो एक जैसा लग रहा है अनेक वृक्षों से एक जगह आया ऐसे ही ये विभिन्न आत्माएं उस ब्रह्म में आ गई सती संपत्ति सम्पद्य सप्तमी है तो हम सोच सकते हैं चलो एक जगह आ गए लेकिन वहां उनको क्या प्रश्न हुआ था मधु को हम किस वृक्ष से आए हैं ये नहीं पता है और यहां क्या है सती संपत्ति न विदु सती सम्पद्याम है हम इस ब्रम्ह में रहते हुए भी ये नहीं जानते हैं कि हम ब्रह्म में है दृष्टान्त से अगर ये साम्यता होती यही कि अनेकों से एक हो रहे हैं ये तो यह होता है कि हम ब्रह्म में आ गए हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम कहां कहां से आए हैं क्या ब्रह्म में आकर के भी ये नहीं जानते कि हम ब्रह्म में हैं अगर इस दृष्टा इस दाष्टान्त के अनुसार दृष्टान्त होता तो क्या कहना होता उनको कि मधु अलग अलग जगह से आया यहां एक छत्ते में आ गया और उसको ये नहीं पता लग रहा है कि मैं यहां पर आ गया हूं संपद्य नतीसंपदे इसमें आकर के भी ये नहीं जान पा रहे हैं कि मैं इसमें आ गया हूं तो मधु में क्या लगना चाहिए वो सारे अंश मधु में आ गए और ये नहीं पता लग रहा है कि हम मधु में आ गए हैं अगर आने जाने का प्रतिपाद्य विषय होता कि अनेकों से एक बने और एक से अनेक बने हैं इत्यादि अगर यह होता तो साम्यता होनी चाहिए थी दृष्टांत दृष्टांत में साम्यता होनी चाहिए थी वो यहां पर नहीं है ना तो यहां है ना आगे है तो यहां जो उदाहरण दिए गए हैं दृष्टांत दिए गए हैं, इसको लेकर के कोई अद्वैत को सिद्ध करना चाहे तो वो तो आना जाना तो मिलना तो वो तो यहां प्रयोजन है ही नहीं कथन ही नहीं है ये दृष्टान्त उस बात को कह ही नहीं रहा है दृष्टांत दृष्टान्त में वो समानता ही नहीं है अब दृष्टांत दिया है तो कोई ना कोई तो समानता होगी उस समानता केवल यह है कि न जानना बस अनेकों से एक हुआ ये जान रहा है नहीं बस जान नहीं रहा है न जानना ये दृष्टांत और दष्टांत में समानता है और कोई समानता नहीं है इतने ही अंश को केवल हमें लेना है इसमें तो इन दृष्टांतों को देख करके कोई अन्यथा अर्थ ले वो यहां से संगत नहीं है पिछले में था सतीसंपद्य न विदू सती संपत्या महे उसमें होते हुए नहीं जानते कि हम उसमें आ गए अब इसमें आना नहीं है मुख्य मुख्य है कि वो आश्रय है हमारा उसमें आश्रित होते हुए भी परमात्मा में आश्रित होते हुए भी हम ये नहीं जानते कि हम उसके आश्रित हैं उसके आधार में होते हुए भी हम नहीं जानते हम उसके आधार पे हैं ये एक दोष बताया जा रहा है एक निंदा बताई जा रही है दोष है नहीं ये जानते भी नहीं ये होते हुए भी नहीं जानते ये उनकी अज्ञानता को बताया जा रहा है और यदि अद्वैत की तरह से देखें कि ये सब नदियां एक में मिल गई हैं अद्वैत हो गई तो वो जो अद्वैत की अनुभूति है वो उचित है अनुचित है उनके पक्ष में उसको अच्छा माना जाता है बुरा माना जाता है जिस समय यह अनुभव होने लगे कि मैं ब्रह्म ही हूं ब्रह्म में ही हूं अभेद का जो बोध है वो तो अच्छा है उनके पक्ष की बात है उनकी दृष्टि से जब वो अभेद का कथन करते हैं वो गुण के रूप में करते हैं अच्छे के रूप में करते हैं क्योंकि वो वैसा ही है अभेद है और अभेद का बोध हो रहा है ये सत्य ज्ञान है उनकी दृष्टि से लेकिन यहां जो वर्णन किया जा रहा है प्रशंसा में नहीं हो रहा है कि ऐसा है और ऐसे ऐसा उसमें परमात्मा में है लेकिन जान नहीं रहे कि परमात्मा में है ये दोष बताया जा रहा है उस परमात्मा के निमित्त से आए हैं परमात्मा के कारण से आए हैं लेकिन हम ये नहीं पता लगे कि परमात्मा के कारण से हमें आए हैं तो पिछला जो प्रभाग था नवा उसमें परमात्मा में होते हुए भी, भी हम ये नहीं बोध कर पा रहे कि हम परमात्मा में है उसके आश्रय में है ये हमारी न्यूनता है ये प्रशंसा नहीं है और दूसरा वाला जो है अभी यहां पर जो हम देख रहे हैं कि एवमेव एव खलु सर्व सौम्य इम प्रजा सतः आगम्य वहां से आती हुई अभी सतह पंचमी है हेतु के अंदर भी होती है पंचमी उस रूप में भी हम आते थे कि उसके कारण से हम आए हैं उसके कारण से आकर के भी नहीं जानते हैं कि सतह आगछाम अच्छा है हम उसके कारण से यहां पर आए हैं वो हमारा निमित्त है उसके माध्यम से हम आए हैं हमें तो ये लगता है जैसे हम आ गए बस हम आ गए बस यही हमें प्रतीत होता है, परमात्मा वाला तो महसूस नहीं होता सामान्य जो दृष्टि है तो इस समुद्र वाला जो उदाहरण है उसको कोई ये कहे कि समुद्र उपनिषद में भी देखो इस समुद्र का उदाहरण है ये तो नहीं है कम से कम उस तरह नहीं आ सकता उस उदाहरण से जो वो अर्थ निकालते हैं वो यहां प्रतिपाद्य विषय ही नहीं है ऐसा कहा नहीं गया है और ये देखिए ये जो जानते नहीं है हम कहा से आए उस हैं उसमें क्या उदाहरण दिए हैं तह व्याघ्र वा सिंघ हो वृको वराहो वा वही वरा पंक्ति पहले जो आई थी पिछले प्रवाक में कीटोवा पतंगो वाह दंशो वश्को वा, वे जो विविध प्राणी है मनुष्यतर प्राणियों को यहां पर गिनाया है मनुष्य में फिर भी कुछ जान सकते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं जानते यद भवंती तत् भवंती जो जो भी ये होते हैं तदा आभवंती वो बार बार होते रहते हैं बार बार जन्म लेते रहते हैं तो जिससे आए हैं जिसके कारण से आए हैं जिसको हम जान नहीं पा रहे हैं उसके ले कहा स एष स यशो अणिमा ये जो सूक्ष्म है सूक्ष्म इसी रूप में कि हमें जान नहीं हो पा रहा है जो हमें सरलता से जाना जाता है वो स्थूल होता है आराम से जान लेते हैं जो सरलता से नहीं जाना जा रहा है वो सूक्ष्म है पता नहीं लग रहा है बहुतों को तो ये अणिमा है ये तद सर्वम तत्सत्यम उसी आत्मा वाला उसी जीवन वाला ये सारा का सारा है उसी के आधार पर है ये उसी से आया हुआ है स आत्मा तत्व हे तू भी उसी में स्थित है या तू भी उसी रूप वाला है उसी के आधार वाला है क्षेत्र के तो ये उसको बताया जा रहा है कि तू तो उसके आश्रय वाला है तत्व तो कहता है भूये एवं मां भगवान विज्ञापा तू तो और बताइए मेरे को और बता रहे हैं उसको उपदेश वही है उदाहरण बदलेगा ग्यारण्ड तो द, उनके पिता बोलते हैं दालक अस्से सौम्य मह तो यो मूले अभ्यहन जीवन स्रवेत एक वृक्ष का उदाहरण लिया कोई बड़ा पेड़ है और उसकी जड़ में कोई काटे तो काटे तो उसमें से कुछ राव निकल जाता है सब पेड़ों में तो नहीं कुछ में तो निकलता ही है और कुछ ना कुछ निकलता होगा या तो सब में तो नहीं निकलता है, है? तो उसकी जड़ में जड़ में करे या तो उसके तने का नीचे का भाग है जो आधार भाग है उसमें करे यो मूले अभ्यन्यात तो जीवन श्रवेत वो जीव को यानी श्राव को रस को छोड़ता है कुछ स्राव छोड़ता है यो मध्य अभ्यन्यात जीवन श्रवेत और कोई बीच में काटता है तो भी निकलता है यो अग्रे अभ्यत जीवन श्रवेत कोई उसके ऊपर के भाग को काटता है ऊपर ऊपर के भाग को काटता है तो भी कुछ ना कुछ निकलता है स एव जीवे आत्मना अनुप्रभूत पेपीय मानो मोद मानस तिष्ट तो ये जो है जी जीवे आत्मना अनुप्रभूत जीव आत्मा के साथ साथ विद्यमान होता हुआ उससे युक्त होता हुआ पेपीय मान जल को पीता हुआ खूब खूब पीता हुआ बार बार पीता हुआ लगातार पीता ही रहता है वो जमीन से जल को लेता रहता है मोदमानस्त बड़े प्रसन्नता से ठहरा हुआ है पेड़ पत्तिया देखो कैसे लहला रही है पुष्प भी हैं, फल हैं, झूम रहे हैं झूमने वाले मस्त होते हैं ना मदमस्त होते हैं झूमते हैं जीवन में खूब बहारे लेते हैं आनंद लेते हैं आनंद में झूमता है व्यक्ति भाई देखो कितने मदमस्त है आराम से है कैसे है? उसकी बोले किसके आधार पर जीव के आधार पर जीवे ने अनुभूत है तब तक पीता रहता है यानी आहार लेता रहता है और अच्छी तरह खड़ा रहता है आगे अस् यथा एक आम शाखा जीवो जहाती जब ये जीव आत्मा उसकी एक शाखा को छोड़ देता है अथ साती है द्वितीय जहाती अथ सा दूसरी को छोड़ता है वो सूख जाती है तृतीयाम जहाति अथसा शुष्यती तीसरी भी को छोड़ देता है तो वो भी सूख जाती है सर्वम जहाति, सर्वाशुष्यति और पूरे को अगर वो छोड़ देता है तो पूरा पेड़ सूख जाता है एवमेव खलु खलू सोमे वित्ती हो वाच ये तुम तो निश्चय पूर्वक से इसको जानो ये आत्मा जब छोड़ देता है तो ये शरीर नष्ट हो जाता है इस बात को बताने के लिए कथन किया गया जीव है आत्मा है तब तक ये जीवन चलता है वो खाता पीता है नहीं तो छोड़ देगा मर जाएगा अर्थात आत्मा ही इसके अंदर विद्यमान है ये जीव आत्मा के लिए कहा इसी को आगे खोल रहे हैं जीवा पेतम भाव किल इदम्रियते न जीवो मृियत जीव के जाने पर यह मर जाता है इदम रियत ये कौन ये जैसे वृक्ष है या शरीर है ये मर जाता है न जीवोम्रियते ये जो जीव है वो नहीं मरता है एक उपदेश है उसके लिए आत्मा नित्य है सही है एशो अनिमा अब फिर वो उस अनिमा की बात आ गई अब यहां कौन सी या अनिमा चल रही है अब इसमें सीधे सीधे परमात्मा का कोई उल्लेख नहीं आया इस वाले प्रवाक में इस खंड में ग्यारहवें खंड में अभी तो जीव का ही चल रहा है उसके संदर्भ में भी इस पंक्ति को ले सकते हैं और नहीं तो पीछे वाले के लिए भी ले सकते हैं ये जो सब कुछ चल रहा है उसमें जीव आधार होते हुए भी इनके अंदर परमात्मा भी विद्यमान है तो सो अणिमा एतद आत्म इधम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्व शेत के तो वो कब वही कथन है वही उपदेश है अब इसको पिछले वाले प्रसंग से जोड़ते हुए परमात्मा पर हम ले सकते हैं और यदि हम इसको जीव का वर्णन आ रहा है इस, इस खंड के अंदर लेकिन प्रसंग एक ही चल रहा है ये भी ध्यान रखना है प्रसंग सारा का सारा आगे पीछे का एक है लेकिन अगर केवल इस खंड का देखेंगे तो जीव का वर्णन मान करके तो यहां तत्व तो मसीह वाला जीव के तू वही है और बताइए मेरे को अभी भी तृप्ति नहीं हुई है और बताते हैं तो बारहवा खंड्रोध फल से निग्रोध फलम अथ आहरा बोले बढ़ के फल को लेकर के आओ छोटी छोटी होती हैं गोल गोल तो बोले आहरा इति तो बोले इदम भगवा ये लीजिए ले आया तत्काल एकदम वो सेवक होते हैं जो बिल्कुल हजीर जवाब बिल्कुल उसी सवाल ला देते ऐसे ईदम भगवाई थी बोले भिंदी इति इसको तोड़ो बिंदम भगवा तोड़ दिया इसको प्रायोगिक करवा रहे इसको यहां क्या देख रहे हो क्या दिखाई दे रहे हैं अंदर अणव्यमा दहाना भगवाई की छोटे छोटे धान के छोटे छोटे कण इसके बीज दिखाई दे रहे हैं मेरे को छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं उसमें बोले आसाम अंग एक आम थी इसमें से एक बीज को तोड़ ये जो धाना है इसमें से एक को तोड़ो इसको भी तोड़ दिया भिन्ना भगवाई थी तोड़ दिया इसको इसको एक को तोड़ दिया तो किम ती थी क्या देखते हो तुम इसके अंदर यहां क्या दिखाई दे रहा है तुम्हारे को बोले तो न किंचन भगवा इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अंदर एक के अंदर उत्तम होवाच यंबैसोमे एतम अणिमानम न निभाले ऐसे जिस इस सूक्ष्म को तुम नहीं देख पा रहे हो एतस्य वैसोमे एशो सौम एवं महान्य ग्रोधिष्ठ इसी सूक्ष्मता में ये बहुत बड़ा पेड़ भी छुपा हुआ है क्योंकि उस एक ही बीज से तो पूरा वृक्ष बन जाता है उसके सारे तंत्र उसके सब कुछ उसके अंदर विद्यमान है एक ही के अंदर विद्यमान है वो इसमें टिका हुआ है अंदर भी विद्यमान है दिखाई नहीं दे रहा है तो कहते हैं श्रद्धा स्व सौम्य सौम्य इसमें तुम श्रद्धा करो विश्वास रखो बच्चा है अब वो तो देखेगा कि जब इस बीज से ही पेड़ बन जाता है तब तो उसको विश्वास हो जाता है अभी तो पिता ही कह रहा है पर उसपे विश्वास करो तुम इसी में इस छोटे से के अंदर ये सारा का सारा छुपा हुआ पड़ा है तो इसको कहते हुए परमात्मा को ही समझाना चाह रहे तो बोले स ये अणिमा ए तद सर्वम ये जो सूक्ष्म आत्मा है ये भी ऐसा ही है यहां कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन इतना विशाल हो सकता है कल्पना भी नहीं आती है ये सूक्ष्म परमात्मा यहां विद्यमान है हम कल्पना नहीं कर सकते कि इसकी इतनी शक्ति है इसका इतना, इतना विस्तार है वो इतना सब कुछ कर सकता है इतना ही तात्पर्य बताने में और वह सा आत्मा तत्व सब कुछ वैसा ही है ताकि और बताओ मेरे को और बाकी सारा जो पंक्तियां हैं जो कि तू है सया एशह पीछे कहा था इन्होंने एशो अणिमा एतत आत्म ये जो भाग है ये तो जो का आया है अब और उदाहरण देते हैं। तेरे माखंड फिर एक प्रायोगिक करवा रहे लवणम एतत उदके अवधार अथमा प्रातः उपासीत अथायति बोले इस लवण के टुकड़े को ले लो डली होती है लवन की और इसको जल में डाल करके और सुबह मेरे पास लाना सुबह आना तुम तो सह तथा चकार है उसने वैसा ही किया और उसको बोले फिर तम हो वाच जो उसने वैसा ही किया उस जल को लेकर के आया सुबह सुबह तो कहा कि ये दोषा लवणम उद के अबाधा जिस लवण को तुमने रात्रि में इसमें डाला था जिस लवण को डाला था अंगा तथ आह उसको निकालो इसमें से। वो घुल चुका था तो बोला कि तथा अवमृश्य विवेदा। उसने उसको खूब अच्छी तरह देख लिया लेकिन उसने जाना नहीं कि नमक है कहां यहां पर नहीं मिला फिर कहा यथा विलीनम एवं अंग अस्ता आचमाई वो जैसे इसमें घुल गया है तब इसके एक भाग से ऊपर के भाग से या तो नीचे के भाग से तलवे से ये अंतर दो जगह आया है एक जगह ऊपर के लिए आएगा एक जगह नीचे के लिए आएगा तो उसका ऊपर से लेकर के आचमन करो तुम तो। तो उसने आचमन किया कथमेति कैसा है ये पूछा उससे बोले लवणम ये तो नम की ना मध्या आचमा ये थी बीच में से जल लेकर के करो तो बीच में से कैसे थे चम्मच से ऊपर से ले लिया तो आ गया और चम्मच से बीच में कैसे लेंगे हाँ ड्रॉपर हो तो ये तो पता लगता है कि उस समय भी कुछ ऐसा विज्ञान होगा कि जो बीच में से भी ले सके बीच वाले भाग को निकाल सके ये भी देखो इन्होंने युक्ति दिखाई कह रहे हैं कि वो जो भरा हुआ है ऊपर तो का तो चक लिया और ऊपर का हटा दिया उप... <laughs> तो ऊपर ऊपर का हटा दिया खाली कर दिया बीच का जो आ गया तो वहां से ले लिया कैसे भी ले लिया चलिए बोले कैसा है लवण है, है। फिर कहा अंत्याद नीचे से आचमन करो इसका। कैसा है लवणमिति अभिप्राच्य एन अथ मित इसको अच्छी तरह से देख करके मेरे पास में आका तो तथा चकार है उसने वैसा ही किया और तत्शत संपर्त थे अब वो कह रहे हैं कि देखो ये कहां पर है बोले तत्श्वत संपत्त थे ये सब जगह विद्यमान है नित्य विद्यमान है अब इसको लवण के अर्थ में भी घटा सकते हैं कि यहां भी वहां, भी वहां भी वहां भी जब तक ये पानी नमक ही नमक रहेगा इसके अंदर ऐसे ही इस संसार में परमात्मा भी हमेशा विद्यमान है सब जगह विद्यमान है तो तत्श्वत संपत्त्य थे शास्वत शश्वत संवर्त वो लगातार विद्यमान है एक लगातार है काल की दृष्टि से शश्वत एक लगातार का मतलब है बीच में कटा हुआ नहीं है कि यहां है यहां नहीं है फिर यहां है फिर यहां नहीं है ऐसा करेंगे तो शाश्वत नहीं होगा लगातार नहीं होगा लगातार है यहां भी यहां भी हर जगह हर जगह हर जगह क्योंकि दृष्टांत से क्या पता लगता है नमक सब जगह है वो सब स्थानों पर बताना इनका प्रयोजन है शाश्वत के रूप में तो तत्श्वत संवर्तते वो सब जगह विद्यमान है तो तम होवाच अत्र तत वा वकील तत्म्य न निभाय से अत्री वकील ये हमें दिखाई नहीं देता तुमको दिख नहीं देख नहीं रहो लेकिन ये है यहीं परी दिखाई नहीं देख नहीं रहो लेकिन है यहीं परी ये सारा कोई परमात्मा के लिए या नमक के लिए कर सकते हैं इसी पंक्ति को परमात्मा परक भी हम घटा सकते हैं और फिर ये जो है जो ये दिखाई नहीं दे रहा है जो यहाँ सब जगह है, है शश्वत है स एशो अणिमा एत आत्म इदम सर्वम सब कुछ वैसा कहे तत्वम तो अब देखिए, ये जो अलग अलग दृष्टांत दिए जा रहे हैं उसमें परमात्मा की अलग अलग शक्तियों को स्थितियों को बताया जा रहा है हमारी स्थिति को हम कैसे नहीं जान रहे हैं? परमात्मा की स्थिति को उसके बारे में ये सब अलग अलग ढंग से बताया जा रहा है लेकिन अंतिम उपदेश वही स एशो अणिमा स आत्मा तत्वमसी क्षेत्र के तौर तो चित्त केतु कहते हैं और बताइए चलो और बताते हैं तुम्हारे को तो चौथवें खंड में कहा अथ सौम्य पुरुषम पुरुष को गंधार से ला करके गंधार का उद, और क्या कि ये जहां पर हैं वो गंधार नहीं है गंधार कंधार देश जो अफगानिस्तान में यहां पर ये थे वो उसके लिए गंधार देश के व्यक्ति के लिए अजनबी था बहुत दूर की कोई चीज होगी ये किसी और दूसरे देश में है जहां ये कथा सुना रहे हैं बोले गंधार से किसी पुरुष को ला करके थाक्षम जिसकी आंखें बांधी हुई हो ऐसा वहीं से बांध करके लेकर के आ तम तीजने विसृजेत उसको निर्जन स्थान पे छोड़ दो या कुछ नहीं है पता नहीं जंगल में छोड़ दो बिल्कुल पेड़ पौधे हैं कई बार कुत्ते आदि को पकड़ के ले जाता चूहे को कुत्ते को बिल्ली को कि भाई यहां है उसको करते हैं और फिर उसको खुले में ले जाएं अगर तब तो रास्ता देख ले ये सोच करके है उसको फिर या तो बोरे में बंद करके ले जाते हैं या तो उसकी आंख बंद कर देते हैं कि इसको दिखाई नहीं दे और जाके कहीं छोड़ देंगे अजुनबी जगह पर लेकिन उनको फिर भी पता लगता है वो लौट के आ जाते हैं वापस रास्ता पता नहीं होता है तो भी आ जाते हैं तो मनुष्य के लिए तो कठिन है ऐसा तो उसको अगर वहां छोड़ दे तो स यथा तथ्र जैसे वहां वो रहता हुआ छोड़ने के बाद में प्रांग उदंग वा प्रांग वा उदंग वा अधरांग वा प्रत्यंग वा प्रथमा तो जैसे वो या तो पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर अधरांग को दक्षिण का प्रत्यंग है प्रत्यंग तो, तो उत्तर की ओर पश्चिम की ओर तो पूर्व की ओर उत्तर की ओर दक्षिण की ओर या पश्चिम की ओर वो चिल्लाए किस तरफ चिल्लाएगा उसको अज, अजनबी को अजनबी जगह छोड़ दिया अब वो कुछ चिल्ला रहे हैं ये मेरे को आंख बंद करके छोड़ दिया पकड़ के ले आए और छोड़ दिया वो किस दिशा में मुकर के चिल्लाएगा किसी भी तरफ उसको तो पता ही नहीं है किसी दिशा का जिधर भी है कभी इधर चिल्लाएगा कभी उधर या तो सब जगह चिल्लाएगा चारो दिशाओं में यूं कह लीजिये अथवा तो किसी भी तरफ चिल्लाएगा ऐसा भाव है क्या कहेगा वो अभिनद्धाक्ष आनीत अभिनदाक्षर विस्तृष है आख बंद करके ले आए मेरे को और आंख बंद करके छोड़ दिया है यहां पर ऐसे ही तो चिल्लाएगा आक्रोश करेगा आंख बंद करके ले आए मेरे को छोड़ दिया यहां पर आंख बंद करके ऐसे चिल्लाएगा वो तो आगे कहते हैं तस्से यथा अभि हननम प्रमुच्य ब्रू अब उसकी आंख को खोल करके फिर उसको बोले क्या एता एताम दिशा गंधाराह इस दिशा में गंधार देश है सही सही बता दिया उसको कि इधर इस दिशा में गंधार देश है उस व्यक्ति को तो गंधार जाना है अपना देश है अपने गांव जाना है तो इस दिशा में गंधार है एताम दिशम व्रजय है थी इस दिशा में चले जाओ तुम उसको क्या बताया एक तो आंखें खोल दी उसकी और उसको कहा कि इस दिशा में गंधार है और इस दिशा में चले जाओ ये रास्ता है तो क्या करेगा सक्रामाद ग्रामम प्रन एक गांव से दूसरे गांव को पूछता हुआ पंडितो मेधावी गंधारान एवं उपस पंडित होगा बुद्धिमान होगा मेधावी होगा वहा करने वाला होगा तो वो गंधार को ही प्राप्त हो जाएगा पहुंच जाएगा वहां पर आंखें खोली है केवल उसकी और बता दिया कि इधर दिशा में है और कहा कि चले जाओ इधर वो पूछता पाछता अपने आप चला जाएगा एवं एवं ह आचार्यवान पुरुषो वेद बोले इसी प्रकार से आचार्य वाला यानी शिक्षित पुरुष जो जानता है वो भी ऐसा ही होता है उस बात तो परमात्मा की ही चल रही है परमात्मा को समझाने के लिए चल रही है लेकिन एक और दूसरे ढंग से बात रखी एक साधना की दृष्टि से जिस परमात्मा के लिए कहा जा रहा है तो वैसे तो हम कहते हैं भाई माता से भी सीखते हैं पिता से भी सीखते हैं आचार्य से भी सीखते हैं तो ठीक है माता पिता से उस तरह का सीखते हैं और वहां माता पिता नहीं सीखा पाते वह अध्यापक लोग सिखाते हैं तो आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्यवान पुरुषो तो आचार्यवान का मतलब हो गया जिसने आचरण सीखा है बुद्धि जिसकी आ गई है शिक्षक ने जिसको शिक, सिखाया है शिक्षित हो गया समझदार हो गया ये तात्पर्य यहाँ पर आचार्यवान का तो क्या करे, करेगा दृष्टांत से जोड़ेंगे तो बोले तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्ष अथा संपत्ति उसके लिए उतनी ही देर है बस कितनी तस्तावदेव चिरम यावन विमोक्षे इस पंक्ति को जीवन मुक्त आत्माओं के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है उसको उतनी ही देर है बस जब तक कि वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेते जीवन मुक्त का शरीर छूटा और बस मुक्ति में गया उतनी ही देर है बस अथासपत्ति से ही और उसको प्राप्त कर लेता है इस पंक्ति को अलग से उठा करके बहुत आपको अनेक जगह मिलेगा उद्धृत करते रहते हैं जीवन मुक्त के लिए लेकिन यह तात्पर्य क्या है पीछे से जो बताया दृष्टांत बताया उसका इससे क्या संबंध है कि उसकी आंखें खोली उस व्यक्ति की वो पुस्ता पूछता चला जाएगा वो भले ही कितनी भी देर लगे लेकिन वो कहने वो चला ही जाएगा मैंने पक्का है अब वो चला जाएगा बुद्धिमान है मेधावी है वो चला जाएगा पूछता पुछता, पुछता। तो ऐसे ही आचार्य या तो गुरु आंखें खोल दी उन्होंने रास्ता बता दिया हमारे को आंखें खोल दी और कहा देखो ये लक्ष्य है और ये रास्ता है। चलना तो उसको व्यक्ति को खुद को चलना है और चल करके अब चलने के लिए नहीं बताया जाएगा जी चले कैसे ये भी बताओ चलो अब तो वो अपने आप हाँ अपने आप हाँ चलता चला जाएगा और अगर किसी ने बता भी दिया और खुद चलना नहीं जानता है तो वो नहीं पहुंचेगा वो बताने वाला उसको सीधा गंधार में जाके थोड़ा छोड़ करके आएगा बता दिया वो बाकी तो खुद चल करके जाएगा कैसे ये भी चलता हुआ चला जाएगा उसको प्राप्त कर लेगा तो ये अंतिम पंक्ति भले ही जीवन मुक्त के लिए कही जाती हो लेकिन अभी इस प्रसंग में सीधे सीधे जीवन मुक्ति के लिए नहीं कही गई है और ये सौकरिया को बता रही है काल की बहुत न्यूनता को बता रही है भले ही हमें कितना भी लंबा काल लगे कितना भी कठिन लगे साधना का मार्ग लेकिन भाई उन्होंने रास्ता बता दिया बस अब तो पहुंच ही जाओगे इतने निश्चिंतता से भाई इधर है लक्ष्य और इधर चले जाओ जैसे कि एकदम ही पहुंच गया कम समय बस इतना ही दिशा निर्देश इतना ही होता है बाकी तो सारा हमारे को खुद को करना होता है अब इसमें देखिए ये जो अंतिम पंक्ति है तस्य तावेव चिरम तो तस्य में यहां पर कौन सा वचन है कौन सा पुरुष है तस्य प्रथम पुरुष के लिए आएगा तस्य तस्वदेव चिरम यावन्न विमोक्षे ए विमोक्षे में कौन सा कौन सा पुरुष आ गया उत्तम पुरुष आ गया अथ संपत् उत्तम पुरुष आ गया ठीक है अब इसमें सभी लोग मानते हैं कि यहां पर पुरुष का व्यत है जब तस् बोल दिया उसी से पता लग गया कि प्रथम पुरुष है अब जो यहां पर विमोक्षे या संपत्ति है इसमें कोई सा भी पुरुष का कोई सा भी वचन एक वचन बहु द्विवचन बहुवचन या प्रथम पुरुष का है लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष भी आ जाए तो कोई अर्थ में नहीं बदलाव आएगा वही अर्थ है वही अर्थ है कोई अर्थ नहीं कोई अंतर नहीं है क्योंकि पहले कह चुके हैं वहां पर अब तो केवल उसके संस्कार मात्र के लिए धातु के संस्कार मात्र के लिए तिंगंत बनाने के लिए बस केवल प्रयोग कर दिया है इसके आधार पर कोई ये करे कि नहीं यहां तो तस्य है ये तो उत्तम पुरुष का है कैसे संगति लगेगी तो वहां ये अर्थ प्रयोग होते यहां कोई अंतर ही नहीं है उनको पक्का पता है कि तस् से ही व्यक्ति को पता लग जाएगा आगे कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ठीक ही अर्थ समझेगा ऐसा पहुंच जगह होता है तत्वम असी के संदर्भ में भी यही बात है वहां जो असि था मध्यम पुरुष एक वचन है। तो वैसे उसके अंदर विवेचना की जाती है तत्त्वम असि, वह तू है तो इसमें प्रश्न आता है पहला कि सत्वम असि आना चाहिए या तत्वम असि आना चाहिए वह वह पीछे वर्णन आ रहा था सत्वम असी वह तू है पुल्लिंग की तरफ से ये जो विधेय की प्रधानता से यहां पर पुल्लिंग आना चाहिए था तत् नपुंसक लेकर नहीं आना चाहिए था लेकिन तत् का प्रयोग है तत्त्वम असि यदि तीन शब्द इसमें बनाते हैं तत्त्वम असि कुछ लोग तो कहते हैं तत्त्वम असि असी तो तत्त्वम असि में वो कहते हैं नहीं ये तो हो जाता है कोई बात नहीं लेकिन असी को प्रमुखता देता है। जब दूसरे कहते हैं कि तत्व एक ही शब्द और असी एक शब्द दो ही शब्द मानते हैं तो कहते हैं कि भई आप तत्व असी क्यों बोलो भई तत्व अस्ति आना चाहिए था वह वह तत्व है ऐसा आपको कहना है तो अस्ति आना चाहिए था असी क्यों आया तो उसके लिए वो यही उत्तर देते हैं कि यहां पर पुरुष का व्यक्त है पता है कि वह अब यहां असी आए चाहे कुछ भी आए उसके लिए ये भी उदाहरण देते हैं थोड़ी देर बात का यही इसी प्रसंग में चल रहा है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे तो और जगह पर पुरुष व्यक्त ऐसे हम वहां देखते हैं होता ही है ये प्रयोग तो तत्त्वम असी में असी को देख करके को कहे नहीं तत्त्वम असी वही तू है यहां तो तुम ही आना चाहिए असी को देख करके तो कहते ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि असी के आधार पर हम निर्णय करें कि वह तू ही है वो ब्रह्म तू ही है वो अद्वैत परक जो अर्थ लिया जाता है देखा जाता है यहां भी है वहां पर भी प्रसंग के अनुसार और जगह भी जैसी संगति लगती है उसकी अनुरूपता से ये कथन किया जाता है तो वेदांत तो दर्शन के भाष्य में और उसमें टीकाकार लोग इस पंक्ति को बहुत भूलते रहते लेकिन ये थोड़ा प्रसंग अलग तरह का है उस संदर्भ में भी घटा सकते हैं जीवन मुक्त के लिए चक्र भ्रमणवत शरीर है संके में आता है कि बस जब शरीर रुका चक्का घूम रहा है रुक गया तो बस समाप्त अब कुछ नहीं है जब भी हो जाए उसके लिए ये नहीं है उस तरह के अर्थ में इसको कहा जाता है तो रास्ता तो देखो हमें ही चलना है अब फिर कह रहे हैं सया एशो अणिमा फिर वही की वही पंक्ति आ गई ये वो जो अणिमा है तो उदाहरण पुरुष का था गंधार पुरुष का था उसकी कुछ घटना बताई और उस तक पहुंच जाता है परमात्मा तक पहुंच जाता है तो बस उसको अब ये लक्ष्य के रूप में है सया एशो सो ये सब का आश्रय है एक तद आत्मय सर्वम ये सब समझ साथ में जोड़ना है और बोले उसने कहा कि और बताइए ठीक है, है सुनिए और तो पंद्रहवें खंड में कहते हैं पुरुषम सौम्य उपतापीन ज्यात हैं पर मतलब जो उपतप्त तो हो गया संतप्त तो हो गया पीड़ित तो हो गया यानी रोगी हो गया ऐसा कोई व्यक्ति दुखी है तो ज्याता है जो उसके कुल वाले होते हैं रिश्तेदार नाते रिश्तेदार वो उसके पास में आ जाते हैं क्या पूछते हैं जाना सी माम, जाना सी माम मेरे को जान रहा है? मेरे को पहचान <laughs> ये उसी स्थिति में जब ज्यादा हो जाता है तब के लिए वो सब देखते हैं कि नहीं पहचान रहे हैं मेरे को पहचान लिया उसने और दूर दूर तक कहते भी हैं बोले औरों को तो नहीं पहचान पाए मेरे को पहचान लिया उन्होंने इतने साल पुरानी बात थी मेरे को पहचान इतने साल बाद मिले और उस, उन्होंने मेरे को पहचान लिया किसकी प्रशंसा है किसकी प्रशंसा है <laughs> उनकी स्मृति की प्रशंसा है कि देखो उनकी कितनी स्मृति है इतने है <laughs> उसके बाद भी मेरे को पहचान लिया उन्होंने किसकी प्रशंसा है वो वक्ता अभिप्राय तो वो अपनी प्रशंसा कर रहा है मेरे को उन्होंने अभी भी पहचान लिया उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा है ये वाक्य तो दोनों जगह काम में आ सकता है वाक्य का प्रयोग दोनों जगह हो सकता है <laughs> लेकिन प्रयोजन अलग अलग हो सकता है व्यक्ति का इसी को एक को पहचान वर्षों बाद में दशकों बाद में पहले बचपन में थे अब बड़े मिले देखते हैं हाँ आप पहचानने रहे हो आप पहचान लिया वो पहचानने वाला अपने को सोच रहा है कि वो मैंने पहचान लिया आपको और दूसरा ये वो भी खुश हो रहा है मुझे ही नहीं कुछ ना कुछ मेरे में विशेषता थी जो इतने साल बाद भी मेरे को पहचान लिया इसने नहीं तो हर किसी को तो नहीं पहचान पाते कुछ विशेषता थी ऐसा सब पूछते हैं कि मेरे को जानते हो मेरे को जानते हो तो तस्से यावत न वांग मन सी संपत्ति थे जब तक उसकी वाणी मन में नहीं चली जाती पीछे जो मृत्यु के संदर्भ में लीन होना बताया था वाणी मन में वाणी मन में और मन प्राण में और प्राण तेज में और तेज परम देवता में ये जो सारी प्रक्रिया थी उसी को ही कह रहे हैं कि तस्से यावत न वांग मनसी संपद्यते वाणी मन में नहीं चली जाती मन प्राण में नहीं चला जाता और प्राण तेज में नहीं चला जाता और तेज उस परम देवता में नहीं चला जाता तावत जान तब तक वो जानता रहता है दूसरों को जब तक ये नहीं होता है विलीन प्रक्रिया नहीं होती है तब तक जानते रहते हैं अभी हमारा नहीं गया हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं और अथ यदा अस्य वांग मनसी संपद्य थे वही बात है जब उसके मान वाणी में चला, वाणी मन में चली जाती है मन प्राण में चला जाता है प्राण तेज में और तेज उस परम देवता में अथ न जान अब वो नहीं जानता नहीं पहचान पाता अब इतना कह करके फिर वही बात आ गई स या एशो अणिमा ऐतदात्म्यम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्व असी श्वेत के तो। तो ये जो प्रक्रिया है इसके पीछे भी वही परमात्मा है उसका आधार बना हुआ है और एक तरह से समझाना चाह रहे इस कथा का अंतिम खंड सोलह खंड है ये और छठा प्रपाठक भी यहां पर समाप्त होगा तो बोले पुरुष पुरुषम उता उतः हस्तगृहित आनयंती तो हर जगह उसको सौम्य सौम्य करके संबोधन कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे ढंग से संबोधन कर रहे हैं हे प्रिय हे प्रिय तो किसी पुरुष को हाथ पकड़ करके लेके आते हैं जैसे किसी अपराधी को पकड़ के लाते हैं हाथ पकड़ के लेके आते हैं हाथ पकड़ के तो उन्हीं को लेके आते हैं यूं तो वैसे ही लेके आते हैं खुले खुले लेकिन उसको खींच के लेके आते हैं और क्या कहते हैं अपाहारीत स्तेनम् इसने हरण किया है इसने चोरी की है ये उस पर आरोप लगाया कथन किया वास्तव में है या नहीं है वो अलग बात है लेकिन इसने हरण किया है दूसरे की वस्तु का इसने चोरी की है परशुम अस्मय तपता इसको परशु को तपाओ परशु है कुछ लोहे का कुछ होगा जो उससे वो गरम कर करके उससे तपाते हैं या उससे पीड़ित करते हैं उसको दंड देने की दृष्टि से उसको जलाते हैं गरम गरम जो से दागते हैं दाग भी करते हैं ना चिकित्सा के रूप में भी करते हैं ये दागते हैं तब कहते हैं सर यदि तस्य करता भवति यदि वो वो अपराधी जिसको पकड़ करके लाए यदि उसका कर्ता होता है यानी उसने चोरी की है तो तथा एवं अन आत्मान कुरुते तो उसी से वो अपने को, अपने को अनृित में ले जाता है असत्य में झूठ में ले आता है वो परमात्मा से अपने को अलग कर लेता है सो so, so सो के साथ में वो जोड़ने वाला अपने आप को अनृत ए न आत्मानम अंतर्धाय अपने आत्मा को उस झूठ से छुपा लेता है वो बचता भी है झूठ भी बोलता है नहीं किया है और तो वो झूठ बचना चाहता है और न भी बोले तो भी तो वो उस, वो जब भी चोरी करेगा या कुछ भी गलत कार्य करेगा अपनी आत्मा को अनृत के साथ तो जोड़ ही रहा है और अपनी आत्मा को अनृत से उसने ढक लिया है यदि सर्ता तथा एव अन आत्मा कुरुते सो अनदेन आत्मा अंतर्धार परशु तप्तु तप्तम परिगृहनाती उस तप्त परशु को ग्रहण करता है दंड तो लेना ही है वो दूसरा देगा उसको वो तो लगेगा ही उसके और जब वो ले लेता है उसको उसके लग जाता है तो क्या होता है सदैय थे जल जाता है अथाह और वो मर जाता है ठीक है कि उसने चोरी की है इसलिए वो जल जाता है और आगे देखिए अथ यदि तस्य अकर्ता भवति अगर वो चोरी नहीं किए उसने उसको पकड़ के तो ले आए हैं लेकिन उसने चोरी नहीं किए वास्तव में तो तत एव सत्यम आत्मा नाम वो अपने आप को सत्य ही करता है चोरी नहीं की है वो अपने आप को सत्य में ही रखा हुआ है सर सत्य सत्या सत्य के साथ में उसने संधि की है सत्य का आश्रय लिया है सत्य से जुड़ करके रहा है सत्य न ना आत्मा नाम अंतर और अपने को सत्य से ढका हुआ है उसने उसने असत्य से ढका हुआ था और इसने सत्य से ढका हुआ है और परशुम तप्तम परिगृणना तब तो परशु को ये भी ग्रहण कर लेता है वो लगा रहा है तो लेना ही पड़ेगा क्या करेंगे लग जाते हैं लेकिन क्या होता है सना दहते वो जलता नहीं और न मुच्यते अथामुच्यते अथा वो छूट जाता है उससे जलता भी नहीं है और छूट भी जाता है आपने लोक में कई जने ऐसी परीक्षाएं देखी होंगी ना सुना जाता है और गाँव में भी और कई जगह बहुत तो तो जो जंगल में रहते हैं ऐसे लोगों में भी और ये देखी जाती है परंपरा परीक्षा भी करते हैं और सीता की भी जैसे परीक्षा ली थी प्रहलाद की ली जैसे या तो जो किस तरह की कथाएं प्रचलन में आती हैं तो अगर तुम सच्चे हो तुमने चोरी नहीं की है तो बोले इसलो जलते जलते लोहे को हाथ में पकड़ दो किसी के सतित्व के लिए भी रख ये परीक्षाएं की जाती हैं अब अपराध है किसी ने आरोप लगा दिया वो अपराधी है या नहीं किसको पता है लेकिन परीक्षा कैसे करते हैं कई जगह बोले हाथ में गरम गरम लोहा पकड़ लो अगर तुम सच्चे हो तो नहीं जलोगे और अगर झूठे हो तो जल जाओगे अभी पता नहीं कैसे ये परंपरा चल रही है बहुत लंबे समय से अब हमारा तो दिमाग ही काम करेगा अगर शरीर के स्तर पर देख रहे हैं कि अगर लोहे गरम गरम लोहे को पकड़ेगा चाहे चोर हो चाहे नहीं हो उसने कोई अपराध किया है या नहीं वो तो जलेगा ये तो अग्नि का धर्म है जलाना वो तो जलाएगा और शरीर जलेगा लेकिन वो लोग ऐसा चला के रखते हैं पता नहीं उनको कोई ऐसा मिला हो जो, जो नहीं जलता हो अगर सभी जलते हैं तो पता नहीं क्यों ये परंपरा चल रही है अभी तक फिर भी उल्टा भी होता है ये यूं कह रहे हैं कि जो चोर होगा वो डर जाएगा पहले से कि मैंने तो चोरी की है वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है कि भाई मैं तो जल जाऊंगा और वो जलना नहीं चाहता है कहतेगा कि हा मैंने चोरी की है माफ करो यह तो जो दंड है मैं ले लूंगा इससे बचाओ मेरे को और जिसने चोरी नहीं की है वहां भी तो समस्या आएगी क्योंकि अगर उसको पता है कि नहीं ये तो मेरे को पकड़वाएंगे ही मैं कितना ही कह रहा हूं कह तो रही हूं कि मैंने चोरी नहीं किया लेकिन मान नहीं रहे हैं वो पकड़वाएंगे वो भी कह सकता है कि हाँ मैंने की है चोरी उससे बचने के लिए तो होता है पुलिस वाले भी बहुत ऐसा कई बार करते हैं और कई निरअपराधी भी हाँ कर देता है कर देते हैं कि भाई हाँ हा, किया अपराध स्वीकार कर लेते हैं उस पिटाई से तो बचते हैं फिर न्यायालय में जाके बोलते हैं सच्चे भी और झूठे भी दोनों ही तरह से होते हैं जो सच्चे अपराधी होते हैं वो भी वास्तव में अपराधी होते हैं वो भी फिर न्यायालय में जाके कह देते हैं कि जी मैंने पहले स्वीकार किया था कबूल किया था वो तो इनके इनके दबाव में किया था मैंने वो बदल जाते हैं झूठे भी लोग कर लेते हैं और सच्चे भी करते हैं दोनों ही तरह से होता है तो वो तो परीक्षा चलेगी नहीं तो ये जो सारा कथन आ रहा है मोटा मोटा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कबो है लेकिन इसको इसको हमें सूक्ष्मता से देखना होगा शरीर के बाह्य दृष्टि से तो इसमें अंतर नहीं आना चाहिए कोई कह के नहीं परमात्मा रक्षा कर लेगा ये होगा वो होगा ये तो चीजें हम प्रयोग करके देखेंगे ये बनेगी नहीं बात लेकिन इसको हम परमात्मा की दृष्टि से देखें न्याय व्यवस्था की दृष्टि से देखें जिसने चोरी की है उसने असत्य से संधि कर ही ली है असत्य से अपनी आत्मा को ढकी दिया है अब बाहर से दंड मिले या ना मिले और बाहर से दंड मिला तो मिल ही गया उसको जल जाएगा मर जाएगा और जो सत्यवादी है सत्य है दोष नहीं है और बाहर से दंड मिल भी गया है तो भी वास्तव में वो जलेगा नहीं वो छूट जाएगा उससे परमात्मा की दृष्टि में तो छूटा हुआ ही है लौकिक दृष्टि से भले ही ऐसा हो जाए लेकिन परमात्मा की दृष्टि से नहीं होगा तो आगे कहते हैं तत्र न यथा तत्र जैसे कि वो यहां पर नहीं जलता है एतद आत्मिदम सर्वम उसी तरह से ये जो सब में विद्यमान है परमात्मा ये सत्य है ये भी कभी जलता नहीं है क्योंकि ये अनुत नहीं करता ये कोई गलत नहीं करता है ये कभी भी नहीं जलेगा और तत्व मसीहे श्वेत के तो ये तत्व है यही वास्तविकता है तो इतना कहके तथा अस्त उसको ये ज्ञात हो गया इति ज्ञात हो गया कोई तो बहुत सारे उदाहरण दे करके इस बात को समझाने का प्रयास किया है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं ये छठा प्रपाठक पूरा होगा तो। प्रणतम ओम ओम ओम